मैंने डाका साहब पिछली बार फरवरी में ऑर्गेनिक गन्ना लगाया था और वो 300 सौ क्विंटल गन्ना निकला था और उस गन्ने की रिकवरी जो है 15 किलो थी एक क्विंटल गुड़ में और अब आप एवरेज निकाल के लगा लेना यानी 45 क्विंटल गुड़ मुझे 80 रुपए किलो बेचा शक्कर हमने 100 रुपए किलो बेची और खांड मेरी डेढ़ सौ किलो मैं मार्केट में कहीं नहीं गया एक दिन के लिए के लिए कोल्लू के ऊपर ये गाँव है मैं उसका नाम भूल गया मैम खर के पास खड़ा वहां पे जाके पता कर लेना मैं 10 क्विंटल गुड़ बनवाता था ना तो 7 क्विंटल गुड़ मेरा हाथों हाथ आथ को लू ही बिक जाता था घर पे तो मेरे को लियाने के लिए नहीं बचता था उसके अंदर मैंने बंसी गेहूँ लगा रखा था 9 क्विंटल बंसी गेहूँ पर एकड़ मिक्स में चना मैंने साढ़े पाँच हजार रुपये क्विंटल अपने घर से बेचा था और उस पे लगभग कॉस्ट मेरी एक लाख रुपए आती है खेती पे और अब आप एवरेज निकाल के बस शेविंग कर लेना कि कितनी आती है मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज मेरी लेबर चार्ज मैंने खुद की अपनी पाँच सौ रुपये की डेली दाड़ी भी दौड़ी है आप अब एवरेज निकाल लेना अब की बार जो मेरा गन्ना लगा हुआ है